रासकरसे रे रास विनोदुरीयुत्पकमल श्रीगुर वैश्वान साग्र जा सह गणरघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यम श्रीराधापण ली विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम गौर बोल। रस रास, रास भीर रस सहासी रसवासी रस विलासी रसो वही सहा भगवान श्री राधारमन देव की कृपा से हम सभी भक्तगण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर की द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का पाठ कर रहे हैं आज श्री गुरुदेव अष्टकम के सातवें श्लोक की व्याख्या होगी हरित्वेन समस्त क्षादरिस्तास्त्री रोत्त सद् किंतु प्रभोरिय प्रिय तंदे गुरश्रीचरण भगवान निखिल शास्त्रों के अंदर एक दो शास्त्र के अंदर नहीं कहा जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों के अंदर यह कहा गया है साक्षात हरि त्वेन की गुरु कौन है बोले वह साक्षात श्री हरि हैं श्री कृष्ण हैं ये समस्त शास्त्र एक शास्त्र का कहना और कथन नहीं है समस्त हर शास्त्र का ही कथन है चाहे वह वेद हो उपनिषद हो इतिहास हो पुराण हो स्मृतियां कुछ हो उन सबका एकमात्र कथन यह है कि इस संसार में अगर आप गुरु को देखें तो गुरु और गुरु को देखकर उनमें श्री हरि का ही भाव धारण करें। कहा कि अच्छा यह भाव बोले रुक्त तथा भाव ये सद ही बोले आप को इस वजह से भी करना जरूरी है क्योंकि समस्त जितने भी साधुगण हैं मतलब जितने भी भक्तगण हैं जितने भी रसिकाचार्य हैं उन सब ने भी अपने अपने गुरुओं को साक्षात हरि ही माना है उन्होंने ही भी, उन्होंने भी अपने गुरुओं को साक्षात भगवान ही माना है बर यहां पे एक बात और कर दी यहाँ अचिंतन भेदा भेद है गुरु का गुरु के तत्व का किंतु एव वह भगवान है। कौन से भगवान है? कौन सा भगवान का अवतार कहा गया है गुरु को करुणा घन विग्रह कि वह गुरु कौन है बोले करुणा के घन मतलब जिनमें करुणा इतनी भरी हुई है हाँ कि वह सबको कारण करुणा में ही भरकर भगवत नाम भगवत मंत्र वह वृंदावन की भक्ति प्रदान करते हैं तो वह जो गुरु है वह करुणा घन विग्रह है भगवान श्री कृष्ण की करुणा को एकत्र कर लिया जाए भगवान श्री कृष्ण की करुणा को सब जगह से जितनी भी हो जितनी भी अवतारों के अंदर हो उन सब को उठाकर कहीं भी एक स्थान पर निहित कर दिया जाए तो वह कौन सी वह क्या बन जाएंगे बोले वह साक्षात गुरुदेव बन जाते हैं पर वह साक्षात हरी तो है किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस् वह भगवान के भक्त भी हैं बड़े प्रिय भक्त हैं प्रिय एव तस् प्रिय एव वो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं तो इसमें क्या है भगवान भी है अचितन भेदा भेद अभेद है ऐसे श्लोक के अंदर कि वह साक्षात भगवान भी जैसे जीव के बारे में बोला जाता है ना कि वह ब्रह्म भी है और जीव के बारे में बोला जाता है कि वह जीव भी है तो ब्रह्म के उसमें कहा जाता है कि शास्त्रों के अंदर जब चर्चा आती है कि जैसे सागर है उस सागर जो है वह ब्रह्म है और उसकी एक बूंद है वह बूंद जो है वह जीव है तो तत्व की दृष्टि से जल सागर का जल और यह जल बूंद का जल यह तो एक ही है दोनों के अंदर खारापन भी है जो उसमें लवण होंगे वह लवण इसके अंदर भी है परंतु उसके बाद भी अंतर भी है जीव सागर के ऊपर जो है तुम नाव चला सकते हो बड़े बड़े शिप चला सकते हो बड़ी सारी मछलियां उसमें रह सकती हैं, बड़े सारे बड़े बड़े सारे सारे रह सकते हैं, उसके अंदर महाराज जीव जंतुओं का वास रहता है अथाह खानों का वास रहता है परंतु अथाह नदियों का उसके अंदर समागम होता है इसके इतर यह जो बूंद है उसमें नदियां आके नहीं मिल सकती है उसमें आ, कोई आ, नाव हो जहाज हो वह भी नहीं चल सकते हैं उसमें तैरा भी नहीं जा सकता है तो एक तरफ अंतर है और एक तरफ कोई अंतर नहीं सो वही अचिन्तन ने भेदा भेद बोले व्यक्ति ये छोड़ दे उसकी चिंता करना ही छोड़ दे कि भेद है कि अभेद है अगर इसी में ही लगा रहेगा कि गुरु हरि ही है कि गुरु भगवान का दास है तो तो अगर इसी भेद में ही लगा रहेगा तो वह कभी भी भक्ति अचिंतन भेदा भेद है गुरु साक्षात हरि ही है परंतु भक्तावतार लेके जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तावतार लेके आए और सबको ही श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए ही आदेश दिया उन्हीं की शिक्षा सबको दी अब वह साक्षात भगवान है परंतु भक्तावतार लेके आए हैं ठीक उसी प्रकार से करुणाधन विग्रह गुरु कौन है वह करुणाधन विग्रह है तो यह है साक्षात दरित्वेन समस्त शास्त्र ही यह समस्त शास्त्र जो है यह है इसी एक ही बात को कहते हैं कि संसार के अंदर हमारे जो गुरुवर हैं वह और कोई नहीं साक्षात हरी है और इसको समझना भी बड़ा आवश्यक है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गुरु को ही भगवान नहीं समझते हैं अब भगवान ने साक्षात अच्छा गुरु और वह गुरु भी जब वह किसी रसाले से आया है रससालय वृंदावन धाम से है तो वह वृंदावन की जिस रस रीति को रस निकुंज को रस की पूंजी को अगर आपको दिया है वह जो रस सागर आपको दिया है रस का धन जो आपको दिया है यह बड़े बड़े देवता भी नहीं दे सकते हैं कोई बड़े से बड़ा देवता आ जाए और आके वृंदावन की उस पूंजी को उस रस को उस रति केली को उस प्रेम की लीला को श्री वृंदावन विहार को श्री निकुंज की केलियों को कोई देवता दे सकता है क्या कोई देवता नहीं दे सकता है जो साक्षात श्री हरि के अवतार हैं वह गुरु आए और उन गुरुओं ने आकर वृंदावन की उस महिमा का गान तुम्हारे सामने करा उन लीलाओं के बारे में बताया उसके गुण तत्व को समझाया और गुण तत्व को समझने के बाद ही तुम्हारे मन के अंदर ऐसी चेष्टा हुई कि वाह यह जो वृंदावन की केली है वृंदावन की लीला है यह तो बड़ी अपरंपार है इसमें तो बड़ा रसानंद है तो यह तभी मन के अंदर इच्छा हुई कि मेरा भी उसके अंदर प्रवेश हो तो गुरु कोई दुकान नहीं है कि इस गुरु के पास गए और वह सामान खरीद लिया और खरीदने के बाद चले गए नहीं यह गुरु तो साक्षात भगवान श्री हरि है यह नहीं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण कोई बात नहीं तुमसे यह मेरा काम हो गया अब तो मैं नरसिंह जी के पास जा रहा हूं मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वह भगवान श्री कृष्ण में जब उनकी प्रीति होती है ना तो वह नरसिंह जी राम जी सबको विराजित कर लेते हैं तो किसी से कुछ मांग बोले मेरा का ये वाला है मैं तो क्रोध आता नहीं है लाव नर जी तुम मुझको थोड़ा सा क्रोध दे दो कि मैं ये काम कर लो मुझे कुछ शक्ति दे दो कन्हैया तो टेढ़ा खड़ा होता है इसमें तो ताकत नहीं है सीधा खड़ा होने की तो गुरु जो है वह भी सामर्थ्यवान है और इस संसार के अंदर यह सत्यता है कि जैसे हरि का नाम वैसे ही गुरु का नाम इन दोनों में सामर्थ्य है कि यह भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा सकती है वृंदावन को प्राप्त करा सकती है कितनी बार ऐसा हुआ एक छत्राणी एक रानी थी छत्राणी रानी श्री पुष्टि संप्रदाय के अंदर श्री विठलनाथ गोस्वामी जी के पास गई और उनसे दीक्षित हुई हस्ताक्षर मंत्र से वहां पर दीक्षित हुई और दीक्षित होने के बाद वह बारम्बार अपने उस मंत्र का जब कर रही थी करते करते करते करते करते करते भी उसके बाद भी ठाकुर जी की स्फूर्ति नहीं हो रही थी जी की स्फूर्ति नहीं हो रही कुछ बरस बीत गए श्री गुरुचरण के पास पहुंचे गुरुचरण से निवेदन करा कि गुरुचरण बड़े सालों से मैं यह उपासना कर रही हूं परंतु आ, अभी तक मुझको श्रीनाथ जी की प्राप्ति नहीं हुई है श्री ने एक बात पूछी, हाँ, तो तो कुछ बड़ा मानती भी हो बोले नहीं मैं तो गुरु को बस यह मानती हूं कि यह उन्होंने दीक्षा दे दी अब तो मैं शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करती रहू अपने घर पर तो उसी समय गुरु बोले यही वस वैष्णव अपराध है यही गुरु का अपराध है यही नामा अपराध है यही तुमने अपनी मृत्य बुद्धि अपनी जो बुद्धि है उसको तुमने धारण कर रखा है इसके कारण तुम्हें अभी तक कृपा नहीं मिली है और कहा भी जाता है ये ना नागेंद्र यते गुरु गुरु अवर्चनीयम पापाल लोकास्ते व्रजंते प्रतिष्ठा की गुरु का आदर न करने वाले प्रतिष्ठा रहित किन्हीं के अंदर नर्कों के अंदर जाके गिरते हैं तो उन्होंने कहा कि तुझे मेरे पर विश्वास है कि नहीं है उन्होंने कहा हा आप पर तो मुझे विश्वास है तो बोले आज से तुझे फिर एक काम करना है तुझे मेरा नाम मालूम है बोले हाँ बोले क्या है मेरा नाम बोले गुरु विठल बोले बस आज से इसी नाम का तुझे जप करना है कि तेरे अंदर गुरु प्रेम की जागृति हो और जैसे ही तेरे अंदर गुरु प्रेम की जागृति हो जाएगी तुझे जी की कृपा मिल जाएगी महाराज गुरु की बात उसने मानी और मानने के बाद गुरु और श्री हरि में कोई अंतर नहीं है इसी भावना को लेकर अपने गुरु विठल जी का नाम का ही वह जप करने लगी कुछ ही समय हुआ कि वह हृदय के अंदर स्फूर्ति हो गई और स्फूर्ति होने के बाद श्रीनाथ जी उसके पास आ गए और आए के के बोले अब जा आरोप भजन पूरा भयो है इंतजार ही कर रहा था कि यह तेरे मन से यह गुरु अपराध जावे कब जैसे ही है गुरु अपराध चला गया स्फूर्ति होके श्रीनाथ जी उसके सामने थे तो दोनों के बीच में तभी हमारे यहां पर यह कहा गया है कि हमा कहते हैं मीरा तो हमेशा कहती है कि मोहि लागी लगन गुरु चरणन की बोले सबसे बड़ी लगन जो है ना वह तो मुझे सिर्फ गुरु चरणन में ही लगी हुई है चरण बिना कछु कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की भव सागर सब सूखी गयो है फिकर नहीं मोहित तरनन की मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर है परंतु बड़ी वजह की चीज है वह जो गिरधरना नागर है वह रहता कहां पे है श्री गुरु के चरण कमल के अंदर भक्ति भी बताई गई है तो गुरु के चरण कमल ही बताई गई है भगवान का वास कहां पर है वह गुरु के चरण कमलों में है और शरणागति भी होती है तो गुरु के चरण कमल पर होती है श्री गुरुचरण पाद पद्म हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरुचरण के जो चरण कमल हैं है ना, उसी पे ही तुम्हारी लती होनी चाहिए वही भक्तों का एकमात्र स्थान है वही आश्रय का स्थान है इतना बड़ा भगवान इतना बड़ा भगवान तो संसार में कहीं भी ना मिले और वह कहां प्राप्त हो रहा है गुरुचरणों के अंदर मोहि लागी लगन गुरु चरणन की मीरा के पास सिद्ध है मीरा के पास सिद्ध है भगवान श्री कृष्ण मेरे तो प्रभु गिरधरना नागर वह बिल्कुल उन्हें मालूम है कि मेरे एकमात्र भगवान है वह गिरधरना नागर ही हैं परंतु आस वही गुरु शरणन की पर मेरी आस जो है ना वह गुरु शरणन की है कि मुझे गुरु के चरण मिलते रहे और, और कुछ भी नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि लोहा पारस परस के कंचन वही तलवार तुलसी तीनों नाम धार मार आकार क्या है कि लोहे की कोई बहुत तलवार हो और उसमें पारस के संपर्क में आके वह सोना बन जाए पारस मड़ी हो और पारस मड़ी पे आके सोना बन जाए तो सोना बन जाए उसके बाद भी उसमें से उसके कर्म नहीं जाते हैं तलवार के धार उसकी मार उसकी और आकार उसका ये तीनों चीजें नहीं जाती हैं तो वह कहीं भी संग करता रहे साधुओं का मन तो सोने जैसा होगा भाई साधुओं का संग मिल रहा है अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है परंतु तो तीन चीजें नहीं सुधर सकती हैं उसके जीवन से धार मार और आकार वह अपने मूल तत्व को कभी भी नहीं जुटला सकता है वह बदलने की कोशिश तो कर ले परंतु उसके अंदर के अपराध जो है वह वैसे के वैसे ही बने हुए रहेंगे धार, मार और आकार। परंतु ज्ञान हथोड़ा जो मिले सतगुरु मिले सुनार तुलसी तीनों मिट जाएं, धार मार आकार परंतु सतगुरु मिला ना तो उसने हथौड़ा सा हाथ में ले लिया उससे मालूम है सामने ये जो है ना तलवार इसको सही करने का काम तो यह है कि इसको सबसे पहले यह जिस भाव में है अपने भाव में है उस भाव को पहले बदल दिया जाए और मैं अपने भाव के अंदर उसे डाल दू तो क्या हथोड़े से लेके उस तलवार के पूरे जो रूप था जो आकार था जो धार थी उसको बदल दिया और बदलने के बाद जी का एक अच्छा आभूषण बनाया और बनाने के बाद के चरणों में ही निवेदित कर दिया यह गुरु है। तो गुरु में कोई अंतर नहीं है और गुरु कृष्ण रूपे होन, शास्त्रेर प्रमाण हाँ चैतन्य चरितमृत के आदि खंड के अंदर तो कहा है इस बात को कि गुरु जो है वह कृष्ण का ही रूप है कृष्ण का ही स्वरूप है और बोला भी गया यही कहा गया यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरहु ये उपनिषद कहता है कि यस्य देवे पराभक्तिर जो भगवान है ना वही यथा देवे तथा गुरहु बोले जो भगवान है वही गुरु है परंतु तस्ते कथिता ही अर्थाप्र महात्मा प्रकाश महात्मन इति बोले जिसके हृदय के अंदर यह भावना घर कर जाए कि मेरे गुरु ही ईश्वर हैं उनको ईश्वर तत्व तो अपने आप प्राप्त हो जाता है जिसके मन के अंदर यह भावना दृढ़ निश्चय ही नहीं कर पाए कि भगवान जो है वह तो अलग है परंतु गुरु जो है वह तो बिल्कुल ही अलग है तो भगवान उसे कभी भी ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती और ये कहा भी कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण सुदृण विश्वास कौरी मद माशर्य पौरिहरी सदा कर अन्य भजन बोले जब हम भजन करते हैं ना तो वह अनन्य भजन होना चाहिए अनन्य भजन क्या वही अपने गुरु का और वही अपने श्री कृष्ण का तो उसमें सदा करूं अनन्य भजन अब उस भजन के अंदर कहा गया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को हनुमान से मिलना था हनुमान से मिलना था तो हनुमान जी के पास गरुण जी को भेजा और गरुण जी पहुंचे और गरुण जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मिलना चाहते हैं हनुमान जानते थे कृष्ण राम के अंदर कोई अंतर नहीं है परंतु भाव उनका श्री राम में ही था तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि तो मैं जिस रूप में आ सकती हूँ मेरी अनन्य भक्ति जिसमें है मैं तो उन्हीं से ही मिलूंगा गरुड़ जी सीधे वापस पहुंचे पहुंचने के बाद वहां जैसे ही इस बात को कहा तो भगवान श्री कृष्ण राम बन गए बलराम लक्ष्मण बन गए और रुक्मणी जी जो थी वह सीता बन गई यह बने और बनने के बाद कहा करुण जी से कि करुण जी जाओ और जाके उनसे कहो कि आपके प्रभु राम इंतजार कर रहे हैं भगवान हनुमान वहां से छलांग मार के सीधे द्वारका पर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपने प्रभु राम के दर्शन करे और स्वयं कहते हैं श्री नाथे जानकी नाथे चा अभेद परमात्म कमलोचन श्रीनाथ जगन्नाथ श्रीहरि कृष्ण तो कृष्ण और श्री नाथे जगन्नाथ और जानकी नाथे बोले श्री कृष्ण और श्री राम चेद इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है परमात्मा नहीं था तो दोनों के दोनों एक ही है परमात्मा ही है तथापि उसके बाद भी मम सर्वस्व मेरा जो सर्वस्व है ना वह राम कमल लोचना मेरा तो सर्वस्व एकमात्र भगवान श्री राम है तो यह है अनन्य भाव ये अनन्य भाव बड़ा जरूरी है क्योंकि क्या है कि समझे अन भयो साधन बिना सुहेत श्री बिहारी दास करनी करे तो कोयला रातें से त्रिनही कुलहारी ना काट ही त्रिनु काटे पाषाणु श्री बिहारी दास साधन बिना सिद्ध हो क्या ज्ञान यदि को कहे जा बात कि श्री वृंदावन में अखंड वास करते भाई हम इतने समय है, है। किंतु आज तक कछु भी सुख ना न गुरु जी तुम्हारी बात भी मान ली नहीं हम इतना समय बिताए रहे परंतु अभी तक हमें सुख न मिलो तो बापू लक्ष्य करके कह रहे हैं कि हे भाई यदि तुम सो साधन नए करोगे तो ऊंचे से ऊंची वस्तु भी समझ में न आगी तुम अगर सही से अपने साधन में ही अनन्यता का भाव नहीं दिखाओगे अपने गुरु की वाणी पर ही अनन्यता का भाव दिखाओगे, तो संसार के हर ज्ञान तुम को तुमको दे दिया जाए परंतु वो तुम्हारी अकल में ना जावेगा क्यों क्योंकि तुम्हारो जो अनन्यता को भाव चाहिए गुरु की वाणी से गुरु की शिक्षा से गुरु के वचनामृत से शिक्षा मृत से बामे तो तुम्हारो अन्यता को भाव भयो न परंतु कौन से सुख के तय तुम भागे जाए रहे हो और भागते भाई तुम है वो सुख साधन तुमसे जो होनो हो अपने साधन में जो अन्यता चाहिए ही बहनाई दिख रही तो बिना साधन किए तुम्हारा कौन सो हित प्रेम बन सके है बोले तुम्हारा कोई हित प्रेम बनेगा कोई भी प्रेम बने वही ही ना है। क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे साधन में ही प्रेम ना है। तुम्हारा तुम्हारे साधन में प्रेम हो तभी तो वह साधन को प्रेम में रूप दे के ठाकुर जी के चरणन में निवेदित करो जाए और ठाकुर जी वही भाव को ही ग्रहण करें भाई हम माला कर रहे हैं और भाई माला के अंदर अगर हमारा प्रेम ना भयो दृढ़वत प्रेम ना भय तो का हम उस माला में अपनो प्रेम भाव डाल सके ना डाल सके क्योंकि हम तो प्रेम ही ना हम तो बस कर ही रहे हैं तो जब तक तुम्हारा प्रेम बाकी अंदर ना गयो, तो वह जो माला भाई वह सिद्ध तो भई ना है वह सिद्ध ना है भाई तो वह ठाकुर जी के चरणन में निवेदित करने वाली तो भाई ठाकुर जी तक जाए जरूर रही है ठाकुर जी तक जाए जरूर रही है परंतु बा में प्रेम रूपी सिद्धता ना है भाई तो आरोग्य वस्तु का हो बोले जैसे चावल उबाल लो उबालने के बाय सिद्ध पहुंच है कि ना अब जी नीचे जाके कच्चो है और ना अब ज्यादा ज्यादा पकेगो ये सिद्धता की अवस्था में पहुंच चुको है तो वृंदावन की भाषा में हमारे यहाँ पर या पुरानी हिंदी की रसिकाचार्यों की भाषा में बोले आ, यह बात गोपियों की भी चर्चा रही है दशम स्कंद के अंदर कि चावल जो हो वो सुंद हो जाए चावल जब उबालो जाए तो एक अवस्था ऐसी आए वो शुद्ध है क्यों ना वैसे ज्यादा होने ना कम होने हो तो हमने अपना भजन कर रहे हैं अपना साधन कर रहे हैं परंतु बामे हमारी प्रीति ना है प्रीति क्यों ना है क्योंकि गुरु चरणन ने तो नहीं हो परंतु गुरु चरणन पे विश्वास नीह तो मन जगह से उपाय से रिझाए परंतु हमारा मन तो वह मैं गये मतलब हमने चावल पकाने की चेष्टा तो करीब तो उबल लेना है तो हमने जा तो भी काम करो वो भी कर लियो परंतु मन ना भयो अभी तक जी, का ये थोड़ी ना आरोग्य तूने तूने करो रसोई के अंदर चार घंटा तक तूने ने चावल उबाल के दिए कि नहीं दिए जो मुख्य है सही बात है ना रसोई के अंदर कोई पहुंच जाए परंतु तूने खाना दियो हमें कि नहीं दियो जो मुख्य है तू दस घंटा लग जाओ आपके पास है कोई चिंता ना है परंतु खाना तो देवेगा ना बनाए के और तो खाना कब देगा जब वो भाई हिसाब से पकाएगा कच्चे खाना देगा तो हम आरोगेंगे तो, आरो तो यहां पर कही कि बिना अपने भाव को अंदर धरे किसी भी साधन के अंदर तुम प्रेम हित को चाहो कि प्रेम हित मिल जाए तो ऐसा प्रेम हित मिल सके का बिल्कुल न मिलेगा प्रेम हेतु करने के तह गुरु के उन वचन वचनामृत पे विश्वास धरे और धरने के बाद उसी पे पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रख के उसी को ही करनो है जब करते करते करत करत अभ्यास करत करत अभ्यास उसके अंदर रुचि जागृत है जावेगी कि अब तो हरे नाम में ही मेरी रुचि है हाँ, अब तो एकादशी में ही मेरी रुचि है अब तो कीर्तन के अंदर ही मेरी रुचि है अब तो अड़चन के अंदर ही मेरी रुचि है जब यह रुचि जागृत है जाए तो है जाने के बाद फिर किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी का नहीं क्योंकि रुचि जागृत होते ही तुम्हारा प्रेम महापर उस सेवा के अंदर तैयार होना शुरू है जाएगा वह वस्तु जो है वह सेवा जो है वह सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी तो मानव साधक से प्रार्थना की कि हे महाराज हमारे मन बुद्धि और आचरण ऐसे मलिन है रहे हैं जासो साधक साधन को कर रहे हो, रुचि उपज है तो तापे आपने कहो कि कोई शिष्य आयो और शिष्य ने आके कही कि महाराज जी अब हम मेरा साधन करने को मन कर रहे हो मन ही लग रहे हो बामे, मैं, मैं क्या करू तो बोले जैसे कोयला भीतर बाहर समस्त प्रकार से कारो ही कारो हुए जो कोयला हो गए वह ऊपर से लेके नीचे तक कालो ही कालो हो गए परंतु जब अब हमें आग लगाए नहीं जावे ना तो वे कालो भी ऊपर से गोरो पड़ जाए आग लगाए दो किसी कोयला के अंदर और कोयला के अंदर आग लगा के धड़ दो बाकी जो राख हो गए या कोयला स्वयं में कोयला हो गए कभी भी उस कोयला को देखो जैसे सिद्ध अवस्था पे पहुंच जाएगा जब जल जाए गो कितन नेरों से नेरो कालो क्यों ना भाई वह सफेद दिखने लगे वो तो कही कि जैसे कोयला भीतर बाहर समस्त प्रकार से कारो ही कारो होए, किंतु वो जलाते जलाते श्वेत है जाए है तैसे ही समस्त रीति भांति को अतिमलिन कोयला सदृश ही साधक अपने को माने कि मैं तो अभी कोयले के समान हूं और साधक प्रयास करते हुए अपने मन को एक अपने एकत्र करके और अपने साधन के अंदर पूर्ण रूप से लगाए देवे और लगाने के बाद जब वह साधन करतो रहे तो उसके जीवन के अंदर जितने भी पाप समूह हैं उनको विनाश है जाए और उसके हृदय के अंदर उज्जवल प्रेम को प्रकाश है जावे कालो पड़ो भयो काले के हाथ काले व कोयला को हाथ भी लगाओ तो तुम काले है जाओगे तो बाकी बुद्धि तो वैसे खराब हो गए बात से कछू भी बात करो तो वो हमेशा अपनी बुद्धि की बात करेगा ऐसे संग वाले बहुत हो हैं तो ऐसे संग वाले हम संग जो पूरे ही काले हैं उनको गोरो कैसे होनो आसानी से गोरो करो जाए सके उनमें हरे नाम की आग लगाए दे संकीर्तन की आग लगाए दे करो संकीर्तन करो हरे नाम बारंबार करो बारंबार करो जब वह अग्नि जलेगी ना तो वह अग्नि बहुत हमारे जीवन के अंदर जितना भी कोयले की वह कालापन है उसको दूर कर देगी और उसके अंदर वह नित्य विहार का उज्जवल रस प्रकाशित कर देगी श्वेत बना देगी। तो कहो यही प्रसंग हम समझाते वह कहे हैं कि रु, रुई जो रुई हो वो बड़ी कोमल हो गए और वाय बड़े से बड़ा हथोड़ा भी न तोड़ सके और बड़ी से बड़ी वो जो हो गए ना तलवार वो भी ना काट सके रुई जानो हो बड़ी कोमल कॉटन बड़ी कोमल हो गए परंतु बाय कोई हथोड़ी ना तोड़ सके और कोई तलवार ना काट सके काट सके का बिल्कुल ना काट सके परंतु बारम बार वहां पर बल शुरू कर दो बा रोई पे बड़ो बारंबार बार बल देना शुरू कर दो खूब रोई ले और ले लेके बल देना शुरू कर तो रस्सी बन जाए और वही रस्सी वही रस्सी बड़े बड़े पत्थरन के ऊपर दाग लगाए दे कैसे महाराज परिश्रम करो साधन करा तैसे तो ही तो उज्जवल रस प्राप्त हो गए हृदय के अंदर जब तक हम अपनों बारंबार साधन के प्रति सचेत नहीं हो गएंगे हम गुरु गुरुवचनामृत शास्त्र वचनामृतों के द्वारा हम प्रगाढ़ हमारे अंदर रस न और उन्हीं की बात हम नहीं मान लेंगे कि बस यही है इसके ऊपर और कुछ नहीं तब तक हमारा प्रयास तो बिल्कुल निरर्थक है कोई गुरु आए के वह तलवार की धार रख के कर दे तो वो ना सुधरेगी रुई वापिस बड़े से बड़ा गुरु हथौड़ी भी लेके आ के वह सही करने की कोशिश कर ले बाकी बात भी सही ना हो पेगी क्यों क्योंकि काम तो उसको है ना अब उसे सुधरना है आ, साधन कर विश्वास के संग कर कि तुझे सुधरना है तो बल पे बल देता जाए साधन के बल पे बल पड़ते जाए जीवन के ऊपर जैसे जैसे साधन के बल पड़ते जावेंगे वह जीवन में से वह सुधरना शुरू हो जाएगा और उज्जवल रस उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा सो भगवान ये भक्ति तो प्राप्त तभी होए जब हम अपना गुरु में यह भाव धारण कर ईश्वर है और कहा भी इसी बात को आचार्यों ने भी श्रीमद् भागवतम भी इसी बात की ही चर्चा करती है और वह तो यहाँ तक कहती है कि सवई इति वेद नंड विद्वान यो विद्वान सा गुरु हरि उन्होंने कहा सवई प्रिय प्रियतमश्चात्मा जो अपने भगवान के अंदर बड़ा प्रेम रखे य तो ना भय्डपी और किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई बहना हो उसको उसे विश्वास हो यही मेरे एकमात्र भगवान है और इसके और यही मेरे एकमात्र शरणागत मैं इनके शरणागत हूं और इनके अलावा मेरी और कोई रक्षा नहीं कर सकता है यह जो व्यक्ति होता है वेद सह वही विद्वान इसी को विद्वान कहते हैं यो विद्वान वही विद्वान जो है सह गुरु आ, वही गुरु है और वही हरि है सो भगवान और यही बात कहा भी स्वल्पस् धर्म से महतो व्यात कि भक्ति योग में किया हुआ कभी भी कोई भी किसी प्रकार का हमारा प्रयास हो वह कभी भी विफल नहीं जाता है कभी भी दोष नहीं लगता है और संसार में संसार के महान से महान भय भी क्यों ना हो उनसे व्यक्ति दूर हो जाता है इस संसार का सबसे बड़ा भय होता है कि मैं नरक में चला जाऊंगा मैं यमराज मुझको यम पाश में बांध कर ले जाएगा यमलोक के अंदर परंतु जिस दिन दीक्षा मिल जाती है वैष्णव उसी समय आनंद मनाता है मैं बहुत बड़े से बड़े महान से महान बहस भी बच गया क्यों क्योंकि मुझे गुरु चरण की प्राप्ति हुई और उन्होंने मुझे आ, गुरु मंत्र देके यम के पाश से बचा लिया बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए उस यम के पाश से देवता भी थर थर कांपते हैं कि कब क्या मेरे जीवन के अंदर हो जाए और वह गुरु का प्रताप है भागवत के अंदर आता है भगवान एक बार बस इंद्र देवता ने बृहस्पति जा रहे थे तो प्रणाम नहीं करा अपने ही भाव में रहा सिर्फ इतना सा करने से ही उसके जितना भी पुरुषार्थ था जितना भी पुण्य था वह नष्ट हो गया और यहां पर असुरों ने असुरों को यह बात मालूम चली कि उसने अपने गुरु को नमस्कार नहीं कराए तभी असुरों ने गए और असुरों ने आक्रमण कर दिया स्वर्ग के ऊपर थर थर कापता हुआ महाराज वह इंद्र हार गया क्यों हारा सिर्फ गुरु को हा ठीक है गुरु जी है तो क्या है यही भावना धरते हुए उसे अपना स्वर्ग छोड़ना पड़ा स्वर्ग से भागना पड़ा उसका पुण्य नष्ट हो गया सो so, रेमन सदगुरु दोष ना धरी हैं युगल रूप सदगुरु में आए इन्हीं चरणन गहीय हैं बोले रेमना सदगुरु दोष ना धरी है अपने मन को समझा रहे हैं और समझाते हुए कह रहे हैं कि हे मन सतगुरु मैं कभी भी दोष बुद्धि मत रखियो कि यह मानव है यह है, है वो है नहीं कभी भी मत रख और सत्य भी बात है आचार्य माम विजानियात ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि आचार्य जो है उसे तो मेरा ही स्वरूप मानो ना मरते बुद्धिया सर्व देव मये गुरु हो ठाकुर साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं मनुष्य समझकर उसकी अवमानना मत करना कि यह तो तुच्छ मनुष्य है अगर कारण गुरु सर्वधे में है, यह गुरु जो है यह इसमें कभी बुद्धि मत रखना कि यह मनुष्य है क्योंकि इनके चरणों के अंदर कहा ना रे मन रेमन रेमना सदगुरु दोष ना धनी है युगल रूप में आए इन्हीं चरणन कही युगल रूप श्री राधा कृष्ण जो हैं वह श्री गुरु के अंदर साक्षात आए हैं वह श्री राधा कृष्ण की नित्य विहार की लीलाएं कौन बता सकता है गुरुवर को छोड़ के उनको साधने का साधन कौन बता सकता है कोई नहीं बता सकता और पर वो मिलेंगे कहा श्री गुरुवर के चरणों में प्राप्त होंगे बोले इन्हीं चरणन कही हैं, बैठी चरण चापत रही हैं, दो चरणा दो हैं बोले क्या कर मन बोले बस चरणन को पकड़ ले चरणन को पकड़ के और कहीं मत जा बस वहीं बैठो रहे अच्छा मैं बैठो भयो तो हूं पर का करू बोले दो चरणों तक लई है ठाकर जी को चरणों तक अपने गुरुजी को चरणों तक ही ले तो रहे श्रीपाद पाद पद्म जी की कथा आती है भक्तमाल के अंदर गंगा किनारे आश्रम था गुरुवर के यहाँ पर सेवाएं करते थे एक दिन गुरु कहीं जा रहे थे तो गुरु ने ये कहा कि यह हम कुछ दिन जा रहे हैं जरा आश्रम का ध्यान रखिएगा बोले ठीक है गुरुजी परंतु मैं तो आपसे बड़ा प्रेम आपसे भक्ति करता हूँ आपका चरणो पीता हूँ आप आप चले जाएंगे तो मेरा यह कैसे व्रत चलेगा बोले हैं जो गंगा है ना इनको मेरा चरणामृत मान लेना अब चरणामृत तो वह विष्णु का है ना परंतु यहाँ गुरु ने कह दिया मेरे और इसमें एक तत्व है विष्णु का चरणामृत गुरु का चरणामृत है उन्होंने यहां इस बात को कहा कहने के बाद उसी को चरणामृत माना के मान के पीना श्रीपाद पद्म जी आप रोज जाते आरती करते गंगा जी की गुरु ध्यान करते हुए और वहां से चरणामृत लेते पी के आ जाते अब गंगा जी में पैर नहीं रखते थे क्यों नहीं रखते क्योंकि अब तो यह गुरु का चरणामृत है गुरु साक्षात है इसमें तो मैं पैर रख नहीं सकता तो किसी कुएं पे जाते और कुएं पे स्नान कर लेते तो बहुत सारे गुरु भाई कहने लगे राम राम राम जब तक गुरु जी थे तो बड़ी भक्ति दिखाई परंतु गुरु जी के जाते ही अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि गंगा को छोड़ के कुए में स्नान कर रहा है गुरु जी कुछ समय के बाद वापस आए तो लोग तो बड़ी देर से बैठे हुए थे कि कब गुरु जी के कान भरे गुरु जी आपके जाते ही तो चेला बिल्कुल बेकार निकला क्या हुआ गुरु उन्होंने तो ये है अब तो कुएं में स्नान करते हैं गंगा जी भी नहीं जाते हैं पर गुरु जानते थे कि क्या कारण है गुरु एक दिन पहुंच गए गंगा जी पर अपने इन्हीं शिष्य के संग और अंदर बीच में गंगा की धार पर पहुंचे और धार में से फिर आवाज लगाई आवाज लगा के कहा कि अरे पाद उनका नाम कुछ और था पहले कि आ जरा आ मेरे लिए जरा आ गोछा लेके आ जा गमछा लाने के लिए जैसे ही कहा तो यह सोचने लगे कि गुरु ने तो कहा कि गंगा तो चरणामृत है पैर लग गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा और गुरु ने आज्ञा दी है तो अगर वह नहीं करी तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा और अब ये गुरु के वचनों की निष्ठा गुरु ने कह दिया कि यह चरणामृत है तो गुरु का चरणामृत है मेरा पैर नहीं लगेगा आप नहीं समझ पा रहे धर्म संकट की स्थिति आखिरी उन्होंने कहा गुरुजी तुम ही जानो तुम्हारी लीला तुमने बुलाया है साक्षात तुम यही हो तुमने आदेश दिया है मैं नरक में भी चला जाऊं पर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा अगौछा लिया भागते हुए अपने गुरुचरण की तरफ गए तभी गंगा में से कमल खिलने लगे जहां जहां वह पैर रखते थे तो गंगा में पैर नहीं पड़ रहा था कमलों के ऊपर पैर पड़ने लगा तो पाद माने चरण पद्म माने कमल जहां जहां गए उनका नाम उसके बाद से बड़े सारे शिष्यों ने देखा बड़े सारे गुरु भाइयों ने देखा देख के सब नतमस्तक हुए उनकी उस गुरु भक्ति को देखकर तो उनका नाम रख दिया गया भक्त श्रीपाद पद्म जी ये गुरु भक्ति है गुरु की बात पर एक बार विश्वास करने के बाद मारक जोरी सहज दिखावत पाचे ही चलिए बोले वह जो मार्ग दिखा रहे हैं ना उस पर पीछे ही पीछे चलो आगे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है जो दिखाया है उस पर ही चलना है कहीं हृदय अंकित कर लीजिए टरी है और इस बात को अपने हृदय पर अंकित कर लो बिल्कुल लिख लो अच्छी तरीके से कि गुदवा लो अपने हृदय के ऊपर और नैक ना टरी है उसके बाद हिलना नहीं इस बात से जैसे कोई टेंटू लिखवाए ले लिखवाए के तो बाद वो मिटे नहीं अब वो कितने रगड़ ले कछू कर ले बाद भी ना मिट सके है बोले ठीक वैसे ही कहीं हृदय अंकित कर लीजिए नेक ना ही टरी है लात पड़े बड़ भाग जानी है चरणा ना ही हटी है बोले अगर लात भी पड़ रही है ना तो यहां तो लात कहा मारे भैया चेला ऐसे है गए तो श्री नित्यानंद प्रभु के भाव पढ़ रहे थे कि वहां एक भक्त थे जिनका कार्य होता था मेरे ख्याल से शिवानंद नवदीप से भक्तों को ले लेकर जगन्नाथ जगन्नाथपुरी जाते थे और रास्ते में जो भी खर्च होता था जैसी भी सुरक्षा सबका कार्य जो होता था वह यही भक्त देखते थे एक दिन चल रहे थे नित्यानंद प्रभु उनके उस काफिले में थे ये थोड़ा सा कहीं हिसाब किताब में लेट हो गए नित्यानंद प्रभु को भूख लगने लगी और वो गुस्से में बड़बड़ाने लगे तेरा लड़का मर जाए मैं भूखा बैठा हुआ हूं यहाँ सब भक्तों को भूखे बैठे हुए हैं अपने काम करने में लगा तेरा लड़का मर जाए तेरे नाश हो गए तो करने लगे करते वही उनकी पत्नी गई पत्नी ने जाके उनसे कहा ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ये गए और जाके प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को बड़ी नित्यानंद प्रभु नित्यानंदी तो समय कृष्ण भक्ति का संचार भी उनके हृदय के अंदर हो गया नित्यानंद प्रभु की ऐसी लीला परंतु हर कोई व्यक्ति इस भावना को नहीं समझ सकता यहाँ तो लात मार दी गुरु जी ने छोड़ दो गुरु जी को है राधे राधे परंतु यहां पर कहा गया लात पड़े बड़ भाग जानी है गुरु किसी में लात नहीं मारेगा अगर लात पड़ गई तो बहुत अदन्यता का भाव रख के तुम में लात मारेगा तुम में चपत मारेगा तुमसे गुस्सा करेगा नहीं तो कहा कि तो उसके ऊपर रह रही है तो वो अगर समझता है कि इसमें तो कुछ है नहीं तू तो प्रेमी भी नहीं है ठाकुर जी का तो तुझसे कुछ नहीं कहेगा हु? कर ले कर ले जो भक्ति करनी है कर तो रहे हमने तो अपना दो तो धर्म निभाई दिया पर तुझे बारंबार अगर तुरे संग इतना तुझे ताड़न भी देने को प्रयत्न कर रहा है गुरु तो उसके पीछे यह कारण है कि वह तुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं तो लात पड़े बड़े भाग जानिए चरणा ना ही टरी है हटी है बोले उसके बाद भी उनके चरणों को छोड़ना नहीं यही तो भक्ति है मैं हमेशा कहता हूं ना कि भीष्म पितामह की वह भक्ति श्री भीष्म पिताम और भीष्म पितामह ने हा महाभारत में युद्ध हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इनको मार दे पर उसके अंदर भी वे आशीर्वाद समझ रहे हैं कि मेरे भगवान का आशीर्वाद है तो अगर लात पड़ी तो वह लात भी आशीर्वाद है किसी शिक्षा के लिए पड़ी है किसी विषय की वस्तु विषय वस्तु के लिए नहीं पड़ी है किसी संसार की शिक्षा के लिए नहीं पड़ी है भगवान का बनने के लिए पड़ी है कितने सारे लोग हैं ऑफिस में जावे हैं उनके सीनियर उनको ऐसी ऐसी सुनावे कचू कहने की ना नीचे कर करके सुन सुना के आ जाए कचू कह सके पर वह भी सुना रहे हो है, तो कई बार वह सुनाता है तुम्हारे भले के लिए कि तुम्हारे अंदर यह दोष है, हैं है, दो इनको सुधार लो क्योंकि तुम हमारी कंपनी के हिसाब से सही से नहीं चल पा रहे हो यही तो कहता है वो तो ठीक उसी प्रकार भी गुरु भी तुमसे बारम्बार कह रहे हो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ वह तो ताड़न भी देने का प्रयत्न कर रहे हो क्यों कर रहे हो वह देख रहे हो ठाकुर जी की कंपनी में चलना पा रहे हो सही से तो ठाकुर जी की कंपनी में चले तो बाकी अच्छा बहुत सारे हो गए अरे हमारा सीनियर तो बहुत बोले हमें सुधारने की कोशिश कर रहे हम ना सुधरेंगे कंपनी छोड़ के चलोगे बहुत सारे हो ना कंपनी को छोड़ के चले जाए एक बार हमें याद है हमें हमें एक शिष्य पे गुस्सा है गए गुस्सा भाई अगले दिन आ तो वो हाथ जोड़े और जाके कहीं और दीक्षा लेके आ गये ऐसे तो वाले शिष्य को कभी भला ना हो सके क्यों क्योंकि जो सुधर नो ना चाह रहे हो सत्य बता रहा हो ऐसे कई प्रमाण हमने अपने जीवन के अंदर देखे हैं ऐसो अगर कोई हो बैसे जो सुधरना ना चाह रहे हो बिल्कुल ना सुधरना चाह रहे हो उसे सुधारने के लिए उसे अगर जरासी भी डांट लगा दो तो बस बोले छोड़ो अब तो हम किसी और गुरुजी के पास जावे जो हमें डांट ना लगावे हम अपने मन मुताबिक चलेंगे तो बाकी तही का कि बाको कभी कहीं भलो ना हो सके जीवन में कभी भलो ना हो सके बोले लात पड़े बड़ भाग जानिए चरणा ना ही हैं नाम जपन सेवा इन्हीं करी है आनंद इन्हीं दीन है दही है बोले क्या करना है अपना नाम का जप करते रहो और गुरु आपके मन को मन की सेवा करता है गुरु जो होता है वह आपके मन की सेवा करता है और आप गुरु के मुख्यतः तन की सेवा करते हैं बोले नाम जपन सेवा इन्हीं करी है आनंद इन्हीं इन है अपना करो, साधक बन जाओ हाँ नाम साधक बन जाओ प्यारी भली बुरी जैसो त्योहारी गुरु भर नाही तजिय जब संबंध होता है ना घर पर तो घर में प्यारी बातें भी होती हैं, भली बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। परंतु घर वालों को छोड़ा नहीं जाता है घर वालों से द्विश करके इधर उधर नहीं चला जाया जाता है परिवार है यह वसुदेव कुटुंबकम है भगवान श्री कृष्ण का परिवार है यशवी चैतन्य महाप्रभु के परिवार में हम दीक्षित हुए हैं यशवी चैतन्य महाप्रभु का परिवार है जिन्होंने इस में जिसको जिसमें इन्होंने अपने प्रेम रस सींच के बड़ा करा है बड़े बड़े महाजनों ने बड़े बड़े साधुओं ने रसिकाचार्यों ने जिसको अपने प्रेम अश्रुओं से सिंचा है, वह गौड़िया संप्रदाय है उस गौड़िया संप्रदाय के अंदर यह परिवार है ना जो इसमें भली भी कह दीनी बुरी भी कह देनी कोई परेशानी की बात नहीं है गुरुवर ना ही तजिय बोले तो तुम्हारे मन में आई वो तो सुन के अच्छी अच्छी तो रख ली नहीं बुरी बुरी आई बोले आप चलो राधे राधे करो और कहीं चले बोले ऐसे नहीं होता है कितने आचार्य रहे हर बारह वर्ष तक कह दिया जाता कह दिया श्री हरि राम देवाचार्य जी थे कि उन्हें तो कह दिया था हरि राम हरि व्यास देवाचार्य जी थे उनको कह दिया था कि आप जाइए अभी तो जाकर वन में विहार करिए गोवर्धन की परिक्रमा लगाइए बारह वर्ष के बाद आए और आने के बाद जाके देखा अच्छा क्या दिख रहा है तुम्हें गुरुजी पूछते हैं क्या दिख रहा है तुम्हें गोदी में बोले बस आप ही दिख रहे हैं ठीक है फिर से जाओ बारह वर्ष बाद आना फिर महाराज टहल टैलन करी और टैलन करने के बाद बारह वर्ष के बाद आया अब क्या दिख रहा है बोले ऐसा दिख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं बोले अच्छा फिर जाओ बारह वर्ष के बाद आना अभी दीक्षा नहीं दी है बारह वर्ष के बाद आना बारह वर्ष तक फिर महाराज वन में घूमे और करते रहे उसके बाद लौट के आए बोले अब क्या दिख रहा है बोले भगवान श्री प्रिया प्रीतम जी आपकी गोदी में विराजित दिख रहे हैं बोले अब आ जा दीक्षा लेने के लिए और किसी से यहां पे गो अब इना देंगे बारह साल के बाद तुझे तो तो दीक्षा देंगे डर रहा कि तू अपने अपने पास बारह साल की हम चले दूसरे के पास क्या है हम बिल्कुल तैयार हैं एक पर विश्वास नहीं है और यह पूर्ण सब वस्तु जो है यह सिर्फ विश्वास की है यह विश्वास कैसे हो जाए हमारे आचार्यों ने तो बड़ी प्यारे प्यारी बातें भी कही है भक्ति संदर्भ के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी हर जगह पर इसी बात को ही कहते हैं कि गुरु जो है वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और उन श्री कृष्ण और गुरु के अंदर एक मात्र एक अणुमात्र का भी अंतर नहीं करना चाहिए तभी तो कुछ दिन पहले हमने बताया ना कि भगवान श्री कृष्ण के लिए करी गई उपासना जिसमें गुरु की सेवा भी विद्यमान है वह सामान्य सेवा कहलाती है परंतु श्री गुरु के लिए करी गई सेवा जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अर्चन भी शामिल है वह विशिष्ट सेवा कहलाती है क्यों क्योंकि गुरु की प्रसन्नता के लिए करी है तो जो गुरु की प्रसन्नता के लिए है वह भगवान ठाकुर जी की कृपा जब प्राप्त हो जाए जब मन के अंदर यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे गुरु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर ना है अगर अंतर करके चल लियो है तो ठाकुर जी के एक रूप में तो अंतर कर लियो और सोचे कि वो मिल जाए ठाकुर जी बोले तू हमें हंड्रेड परसेंट तो एक्सेप्ट कर भी ना रहे हो हमारी बातन को तू ना मान रहे हो ऐसो भगत होगत भक्त भगत गयो भगत पे भगाई फिरे कहू ना मन ठहराई बोले कभी कभी ऐसे भगत जो होए वो का करे किसी ऐसे दूसरे भगत से मिल जाए बोले बो बोले दूसरो वालो भगत अरे आप हमारे संग चलो हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं इन महात्माओं से मिलवाते हैं इन साधुओं से मिलवाते हैं आपको यह करवाते हैं वह करवाते हैं तो को भक्त बड़े अनुराग पूर्वक सत्संग किसी वाले दूसरे भगत से करो परंतु जो दूसरों वालो भगत है बाकी अंदर ऐसी है कि वो इधर से उधर भारत तो फिर तो रहने श्रद्धा करी वही है मतलब यहाँ भी श्रद्धा करिए भी श्रद्धा करी है यहाँ भी श्रद्धा करिए भी श्रद्धा है, है, है, सब जगह पर श्रद्धा रखी हुई है उन्होंने बाकी हृदय में भक्ति तो अब वही भक्ति तो रही ना है, अब श्रद्धा है विश्वास नहीं है भक्ति विश्वास से आए तो श्रद्धा जो है वह तो बचपन से ही पैदा होके आई गई तो श्रद्धा तो आएगा ही सबन के प्रति भक्ति आया आए गई, गई तो अब सवन के प्रति बाकी श्रद्धा वा के पास है और वो सवन में श्रद्धा रख रहे हो है। जे गुरुजी के पास धर रहे हो जे महात्मा के पास धर रहे हो जे गोसाइन के पास धर रहे हो जे बाबा जी के पास धर रहे हो जे साधु के पास धर रहे हो है, जे संत के पास धर रहे हो तो ठोर ठोर की मतलब जगह जगह की ठोर माने जगह जगह जगह जगह की श्रद्धा उपजाए के अब वो का करे बस भगो भगो डोलवे लगे और अपने मन को बड़ो संतोष माने कि मैं जा श्रद्धा से जा वाली गुरु के पास भी गयो श्रद्धा से मैं जा बाबा जी के पास भी गयो श्रद्धा से, से मैं जा के पास भी गयो जाके भी दर्शन है गए जाके भी दर्शन है गए जाके भी है गए जाके भी है गई तो का भयो अर्थात भक्त ने कछु समय काहू भांति के उपासकन को सत्संग किनो और कछु समय कछु प्रकार की सकन को मतलब माने का करो? ये वाले ने भक्ति कछु इस प्रकार से कीनी की तीसरे वाले ने थोड़ा सो और कछु भाव रखियो चौथे वाले ने और कछु भाव रख्य हो ऐसे ही बा कछु समय को कथा सुनी कछु समय माने और कछु कथा सुनी तो कहूं कहू जा रास देख लियो हमारे वृंदावन में जावे ना तो रास रास्ते रास् भी देख लियो कहो कहो जाके मंदिर में भी डंडो तो लगाए दी नहीं तो दौड़ धूप करके दो चार दस मंदिर जाके दर्शन भी कर लिए और प्रातः काल से संध्या तक ऐसे ही व्यस्त है गयो दर्शन भी कर लिए और बाकी बात एक जगह गयो दूसरी जगह गयो तीसरी जगह गयो चौथी जगह गयो पांचवी जगह गयो छठी जगह गयो संध्या को आए बड़ो बड़ भागी मानो अपने आप को बा आज को मेरा दिन बड़ो आनंद में बीतो पर बिनके मन में संतोष मानी सुखी ऐसे भक्तन को काहू प्रकार की भाव सिद्धि ना है सके यू ही जन्म हो जाए जाते साधकन ने साधकन को श्री गुरु को आश्रय ले सत्संग द्वारा स्वरूप और अपनी भाव भक्ति भली भांति समझ के निर्णय कर लेना चाहिए कि पचास जगे गयो, तेरी है है। जैसे हम हमेशा एक वो करे ना एक बाबा जी है जिन्होंने श्री वल्लभाचार्य से दीक्षा ली नहीं माथे मथुरा नाथ विराज कान में गोरख लटके हाथ में है जगजीवन स्वामी मोहम्मद गले में लटके हर एक के पास गयो, हर एक के अलग अलग भाव धारण कर लिए स्नान करवाया पचास तरीका के भाव धरे हो ना तो जीवन में कछूना प्राप्त हो गया हो तुझको जी पे जा साधु पे जा बाबा जी पे जा महाशय पे समन पे जो जा रहे हो जाए कछुना है मिले हुआ क्योंकि तिरेंद्र श्रद्धा विश्वास नहीं है किसी पर भी अपने गुरु पर विश्वास हो यह साक्षात श्री हरि है तो ऐसे साधकन के साधको श्री गुरु को आश्रय ले द्वारा स्वरूप लेवर भली भांति समझ कर निर्णय कर ले अपनी भाव ठाकुर जी के क्या ठाकुर जी की प्रीति के तय क्या होने चाहिए कौन सी भक्ति को मैं करूं और कैसे करूं क्योंकि आप देखो मैं मैं तो साक्षर वृंदावन में ही रहू हूं हमारे यहां पे साधु भी पचास जगह पे न जाऊ में कि जाओ मैं इनसे भी मिल रहा हूं मैं उनसे भी मिल रहा हूं उनसे भी मिल रहा हूं या हमारे यहां के ब्रजवासी भी पचासन पे ना जावेंगे या हमारे यहां के भक्त भी जो हुए जो अन्यता को धरे वे पचास पे न जाऊ में सत्संग सवन को करेंगे सजाती है सत्संग होना चाहिए उसमें भी सजातीय सत्संग की ही चर्चा करी गई है सजातीय सत्संग को अर्थ यह है कि जो हमें पद्धति भजन की मिली भई है बा भजन की पद्धति मेरे जीवन में कैसे पुष्ट मैं उसको सीखने का प्रयत्न करूं तो तो यह भक्ति कहलावेगी हाँ और यह सजातीय संग संघ कहलावेगा उन लोगों को संग जिससे मेरी भक्ति और पुष्ट है रही है जो मुझे मिली है परंतु मैं सोचूं कि अरे मेरे पास तो भक्ति है ही ना है मुझे यहां से भी मिल जाए यहां से भी तो आपको भक्ति ना है मिलेगी क्यों क्योंकि अभी तक आपको विश्वास ही ना हो कि आपके गुरु ने गयोग भावते सतत भजन कर चरण बिंदु में प्रेम को उदय हो गए ना तो भगे भगे दो फिरे बोले एसो भगत मिल जाए दूसरे भगत बोले एक जगह से दूसरी जगह पे इधर से उधर डुला तो ही वे। आओ इधर दर्शन कर लो आओ इधर जे कर लो आओ इनसे मिलो आओ तो उधर मिल लो जे प्रसाद पालो यहाँ स्नान कर लो जहा कुंड के अंदर चले जाओ डुबकी लगाई लो यहां से जे मिल जाएगा यहां से वो मिल जाएगा वहां से बोले कहू ना मन ठहराई बाखो मन कभी ठहरी ना सके दोन को ना ठहर सके सो भगवान यह भावना को धारण करके हम यह ध्यान रखें कि कि हमारे जीवन के अंदर श्री गुरु सेवत सवे कि हम श्री गुरु की हम जब अब उनकी उपासना कर रहे हैं एवं हम अपने गुरु को ही अपना सर्वस्व मान चुके हैं तो इसके बाद अब हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि गुरु से हरी से ही है और हरी से गुरु नाही गुरु छाड़े हरि को भजे तीन सो जाही बोले अगर भैया हरी क्या, की उपासना करो और गुरु की करणो बंद कर दो का हो गो? भगवान श्री हरि गुरु भी हाथ से जावे और भगवान श्री हरि भे भी साहब अपने हाथ से चले जावेंगे तो बारंबार प्रयास यही करो कि हम ऐसो का करें और का ही सके हैं कि जहां हम ठाकुर जी की अवतार जो हैं श्री गुरुदेव उनमें अनन्नता भक्ति की प्राप्त करें बोले कहो भी है जिते वचन गुरुदेव के तिनहुम सो प्रती वेद पुराण सो कहो सो कहियो आपनी रीति बोले वेद पुराण में शास्त्रन में बड़े सारी बातें कह रखी हैं एक बात कह रखी है क्या वेद पुराणों के अंदर शास्त्रों के निगम शास्त्रों के अंदर तो बहुत सारी बात कह रखी है बोले इतनी सारी बात कह रखी है तो हम किसको माने हम किसको ऐसा समझ सके कि बस यह वस्तु को करना है और करने के बाद मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी बोले बस एक ही बात को धारण कर लो कि इन संसार के अंदर फिल्टर लगाए के गुरु जी ने जो कह दिया तुमसे जो हाँ लाखों बातों कह रखी थी उन लाखों बातों में को निकाल के जो तुमसे सार तत्व कह दिया है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सार तत्व कह रखा है जो षठ गोस्वामी वृद्ध ने जो सार तत्व कह रखा है जो गुरुवर ने तुमको सार तत्व दे दिया है बस मैं उसको जानता हूं इसके अलावा किसी भी वस्तु को नहीं जानता और यही चीज हमारे यहाँ पर आचार्यों को तो साक्षात श्री कृष्ण ही माना गया है और यही अलग अलग संप्रदायों में भी माना है कहा जाता है श्री के के अंदर कहते हैं एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही रस वैस तिहारी एक ही प्राण समान सखी बबू खेलत हैं द्वें दृघ दृष्टि निहारी स्वामिन श्याम अनन्य भजे ब्रह्म दूर गियो तिनकी बलिहारी श्री बिहारी श्री बिहारी दास के भेद नहीं श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी बोले कि श्री बिहारी महाराज श्री बांके बिहारी जी एवं उनके श्री स्वामी महाराज श्री साक्षात श्री हरिदास जी इनके भाव में भेद मत मानो ये अभेद है क्यों क्योंकि साक्षात हरिदास जी स्वामी जो ही हरि हैं और बिहारी जी महाराज ही साक्षात आ, स्वामी जू है क्योंकि दोनों के हृदय के अंदर नित्य रास को प्रेम है नित्य विहार भरो है, और दोनों दोनों दोनों ही ही एक ही प्राण दोनों के दोनों खेल जैसे भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए तत्पर रहे हैं अपनी रास की लीलाओं को वहां वैसे ही गुरु भी रास की लीलाओं को ही खेलने के लिए हमेशा तत्पर बनो रहे तापे हूँ दो श्री जुगल अनन्न्य भावते सदा काल श्री स्वामी जी को ही सेवा है बोले यह भाव धारण करने के बाद अगर कोई बिहारी जी समझ में ना बिहारी जी कैसे मिले परंतु वह उनके संप्रदाय में श्री हरिदास जी को ही सेवा है हमारे संप्रदाय के अंदर श्री श्री चैतन्य भाव महाप्रभु को ही सेवा है श्री चैतन्य महाप्रभु की अनन्य रसधारा के अंदर अन्य शाखाओं के अंदर गोपाल भट्ट शाखा सर्वोत्तम आ, हमारे यहां श्री चैतन्य चरितमृत में बताया हुआ है कि जितनी भी शाखाएं हैं ना श्री चैतन्य महाप्रभु की उस शाखाओं के अंदर सर्वोत्तम अगर कोई शाखा है तो वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की शाखा है श्री गुणमंजरी जी की शाखा है तो श्री गुणमंजरी जी और भगवान श्री राधरमन लाल में कोई अंतर नहीं है कोई अंतर नहीं है परंतु सखी की कृपा तो मिलनी चाहिए ना सखी की कृपा कैसे मिलेगी अपनी सखी छोड़कर दूसरे की सखिय पे भाग रहे हैं लाओ जा सखी से भी पूछ ले जा सखी की परंपरा में पूछ ले बा सखी की पर... अरे अपनी सखी की परंपरा क्यों क्योंकि यह जो शाखा है यह सर्वोत्तम शाखा है और इसे सर्वोत्तम शाखा के अंदर यह है कि इस सर्वोत्तम शाखा के अंदर साक्षात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री राधारमन लाल को अपने प्रेम से प्रकट किया है कोई कर पाया है किसी के पास प्रताप है इतना कि किसी के पास प्रताप नहीं है जिस संसार के अंदर किसी के पास प्रताप नहीं है जिसने श्री राधारमन जैसी अद्भुत श्री विग्रह को अपने प्रेम से प्रकट कर दिया हो दुनिया में बड़े से बड़े संत हुए हैं बड़े से बड़े महात्मा हुए हैं परंतु प्रेम के प्रताप से ऐसे अद्भुत श्री विग्रह जो साक्षात श्री कृष्ण है जो भगवान श्री कृष्ण रास विहार करते हुए अंतर्धान हुए वह प्रेम से प्रकट कर दिया हा वह प्रताप ही तो है श्री गुरुमंजरी जी का श्री गोपाल भट्टेर शाखा सर्वोत्तम सब शाखाओं के अंदर सर्वोत्तम शाखा और उस शाखा के अंदर भगवान अनन्य भाव से श्री राधा रमन लाल और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का ही अनन्य सेवक बन जाए कोई अंतर नहीं माने अगर अंतर कर लिया तो भगवान क्या पता वह ठाकुर भी सही से मिल पाए कि नहीं हमारे यहां तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से बारंबार प्रार्थना ही करी जाती है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आप बस कृपा करके मेरे मन के अंदर श्री राधा रमन को विराजित कर दो वह नित्य के लिए मुझको प्राप्त हो जाए हम हमारे यहां के बड़े बड़े आचार्यों ने बड़े बड़े पद गाए हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से बारंबार प्रार्थना करी गई कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बस आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन में मुझे श्री राधा रमन लाल और नित्य केली नित्य विहार प्राप्त हो जाए यह होगा तब जब अनन्यता आ जाएगी अनन्यता नहीं आएगी तो हम दड़ दड़ दड़ दड़ सब जगह पर भटक भटक रहे हैं और भटकते ही जाएंगे और सत्य भी है भगवान हमारे यहां तो यह कहा भी गया हमारे यहां कहते हैं कि यह जो ब्रज भुवि युवराजा प्रेम पियूस वासी तनु प्रण संगई कंटका तार देहा गिगि गिगि गिगि गिरधारिण गिरोधा गद परम पति तुमीशाह पातु गोपाल भट्ट कहा गया ब्रज के युवराज श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा जो संलग्न रहते हैं जो डूबे हुए रहते हैं और उसी में ही सदा निवास करते हैं प्रेम पीयूष वासी उसी प्रेम के अंदर हमेशा वास करते रहते हैं और भगवान की लीला और गुण का लीला गुण आदि का जो हमेशा स्मरण करते रहते हैं और स्मरण करके उनके रोम रोम में रोमांच छा जाता है और रोमांच छाने के बाद ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और आचार्यों के बारे में मैंने महाजनों से सुना है कि कांटे की तरह से उनके शरीर हो जाते थे मतलब जब यह रोए जो है यह खड़े हो जाए रोमांच करते रोमांच में तो यह के सब कांटे की तरह से प्रतीत होते थे को कंटक कंटक आकार देहा ये कांटों की तरह से जिनकी देह हो जाए रोमांच में और इतने भाव विमोर हो जाए कि गिरधारी बोलना है परंतु गिरधारी नहीं बोल पा रहे हैं क्या गी गी गी गी गि गि गि गि गि गि गि बस ग ग ग ग ही बोल पा रहे हैं क्यों क्योंकि विरोध बोले उनके वाघ विरोध उनका गला अवरुद्ध हो चुका है तो सिर्फ गिरधारी का नाम बोलने की चेष्टा करते ही उनके मुख उनका वाघ विरोध हो जाए ऐसे परम पतीत ईश्वर स्वरूप परम पतीत ईश्वर भगवान है वह साक्षात परम पतीत ईशा पातु गोपाल भट्ट बोले ऐसे परम पतीत ईश्वर स्वरूप श्री गोपाल भट्ट का हम गोपाल भट्ट गोस्वामी मेरी रक्षा करे कितनी प्यारी बात कही गणयति गुण नाम राधिका माधवस्या स्मरति मधुर गौ भजति मधुर पूर्वा परम पतीत मीश पातु गोपाल भट्ट केवल राधा माधव के गुण एवं नाम को ही जो गिनते हुए जप करते रहते हैं क्या करते रहते हैं अब यहाँ पे वो भाव भी आ गया दूसरा कि प्रिय सेवक भी हैं, है आ? साक्षात कृष्ण भी है साक्षात ईश्वर भी है परंतु ये है भक्त भी है अचंतन तो जो केवल प्राण केवल राधा माधव के गुण एवं नाम को ही गिनते हुए जाप करते रहते हैं जो श्रीमन महाप्रभु के सुंदर वेश का स्मरण करते रहते हैं जो श्री राधा कृष्ण की निकुंज की लीलाओं का स्वादन करते रहते हैं उसी को सुनते रहते हैं ऐसे परम पतीत ईश्वर स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मेरी रक्षा करें ईश्वर स्वरूप अच्छा और इनसे हमको क्या मिलेगा सुमधुर मधुर मधुर्वेश सुमधुर दुर्वेश प्रेम दात्री कैश सुजन जन समूहे स्वस्व भाव प्रकाश गरिम महिम संघा दृगण्यो महानिया परम पतीत मीश पातु गोपाल भट्ट सुंदर मधुर जिनका वेश है और क्या करते हैं प्रेम दात्र शेष जो सिर्फ जिनके जीवन का एकमात्र काम है प्रेम का दान करना और कुछ नहीं देते हैं इसके अलावा कुछ नहीं देते शेष और कुछ भी नहीं देते यही एकमात्र देते हैं प्रेम दात्र शेष फिर सुजन जन समूहे स्वस्वभाव प्रकाश है बड़ी अच्छी बात है मैंने अभी कुछ ही देर पहले बोली थी सजातीय भक्त समूह में ही अपने भावों का जो प्रकाश करते हैं इनके संग रहते हैं जो सजातीय हो जिनका भाव वही हो जो उन गुरु का प्रदत्त है उसके अलावा और किसी कवाला भाव में नहीं जा रहे हैं और अपने ही जो लोग हैं उन्हीं से ही सो प्रकाश वही जो लीलाएं देखी जिस कुछ प्रेमा प्रेम की प्राप्ति हुई उसी की चर्चा उन्हीं से ही कर रहे हैं और इतर किसी से भी नहीं कर रहे हैं जाके गर्मिम संग्राह गण्यो महान यहा बोले महानता के कारण जिनकी गिनती समस्त रसिक समाज के अंदर सर्वप्रथम होती है अग्र सर्वप्रथम होती है ऐसे परम पतीत ईश्वर स्वरूप परम पतीतम ईशह ऐसे ईश्वर स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मेरी रक्षा करें तो ईश्वर स्वरूप है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी हम और इसके कहा भी गया यहां पठेत श्रावणेत वापी भट्टाष्टक महिर निशम साम प्रीतिम राधा माधवयोपदे बोले जो भक्त इस अष्टक का श्रद्धा युक्त तो होकर पाठ करता है वह श्री राधा माधव के चरणों में प्रीति प्राप्त कर लेता है उससे श्री राधा माधव के प्रेम को प्राप्त कर लेता है तो यह जो भाव है यह भाव महाराज श्री गोपाल भट्ट वो स्वामी के अंदर है कि भाई ईश्वर स्वरूप है और प्रेम को देते हैं और कलीजनों को ही देते हैं कहा गया ब्रजभुवि गुण मंजरा क्या यह प्रसिद्ध कलिजन करुणा वीर भाव के प्रयुक्ता मधुर रस विशेषालायर तुम सा हृदय में गोस्वामी गोपाल भट्ट ब्रज भूमि में ब्रज भूमि में जो सिर्फ गुणमंजरी के नाम से ही विख्यात है और कोई भी नाम उनका ना, गोपी है ना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुण जी का नाम से विख्यात है वे क्या करती है कलिजन करुणा विर भाव के प्रयुक्त कलियोगी मनुष्यों के हृदयों में सबके प्रति करुणा का भाव रहे और सबको श्री वृंदावन का विशेष मधुर रस प्राप्त हो जो इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रसार करते रहते हैं ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी मेरे हृदय में प्रकट हों, ऐसे हो भट्ट गोस्वामी मेरे हृदय के अंदर प्रकट हों, तो हमें मधुर रस का विशेष आह्लाद विशेष आह्लाद चाहिए मधुर रस का मधुर रस का प्रेम लीला का वो कैसे हो ठाकुर जी नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आप ही मेरे हृदय के अंदर अवतरित होके आ जाओ मुझे मालूम है आप अकेले तो कभी भी नहीं आओगे आप जहां भी जाओगे श्री राधा रमन आपके हृदय के अंदर विराजित हैं मुझे मालूम है राम जी मुझे इस संसार में कहीं ना मिले परंतु हनुमान के पास तो मिल ही सकते हैं हनुमान को प्राप्त कर लिया तो सीताराम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हृदय अवस्थित अगर कोई है हनुमान के तो वह सीताराम है सो so, हनुमान साक्षात चलते हुए जीता जागता मंदिर है हनुमान मिल गए तो सीताराम मिल गए गारंटी है बोले अगर भगवान श्री राधा रोहनलाल नहीं मिल पा रहे कोई बात नहीं श्री गुणमंजरी प्राप्त तो हो जाए श्री गुणमंजरी प्राप्त तो हो गए इस सा हृदय में गोस्वामी गोपाल भट्ट बोले बस आप मिल गए और यह कह भी कौन रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज इस बात को कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज इस बात को कहते हुए कह रहे हैं कि बस आप मेरे हृदय के अंदर आ गए तो मुझे राधा रमन साक्षात मिल जाएंगे मुझे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है सो भगवान ऐसे मरी सो बहुरी ना मरी हैं चरण कमल चित चिंताधरी हैं श्री गुरु गोविंद आज्ञा नित कर तीही प्रताप फिर जठर ना जरी हैं औषधि वैद्य पथ्य उपचारू यही सार हरि भजन विचारू यह ध्यान रखे कि श्री गुरु की एवं श्री साक्षात श्री राधा रमन लाल की आज्ञा मैं सदा काल चलते हुए श्री चरण कमल में की ही चिंता करता रहे और हृदय के अंदर श्री गुरु के वचनों को श्री गुरु को एवं श्री राधा रमन लाल को ही धारण कर ले तो करने से कहा हो गो? बोले बाकी प्रतापसो तुम्हें कभ जठराग्नि में ना जल लो संसार के अंदर जो आग लगी वही है वह में कभी भी जन्मो नगे हुए हैं तुम्हें कभ श्री युगल के नेत्य विहार को अनन्या भजन ही सर्वोपरि औषधि और वैध्य है हो गए और वही उपचार भी हो गए जो गुरु के द्वारा बताया हुआ तुमको भजन है वही तुम्हारी औषधि है वही वैद्य है और वही उपचार है पर वो जागे गो तभी जब तुम बा में अन्यता को भावे और अगर अन्यता को भाव हमारे अंदर नाय भयो और हम सोचन लगे कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं तो भैया ठाकुर जी जिस ठाकुर को तुम प्रसन्न करना चाहो के करुणा को स्वरूप जो करुणा का मतलब है जिसके जिसके अंदर भरा हुआ है है विग्रह करुणा जिसके पास होती है वह गुरु जो है वह उनके अंदर अथा प्रेम है वह इतनी जल्दी क्रोधित भी नहीं होते इतनी जल्दी रुष्ट भी नहीं होते परंतु तुम्हारे कारज सु अगर उनको कहीं कष्ट है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान की उस करुणा को जो साक्षात नित्य में विराजी है, है। उनको कष्ट देख रहे हैं कि भैया जाके पास अथा संपत्ति हमने दे रखी है परंतु जे रखवारी ना करने वालों है जे रखवाली ना है कर रहे हो इतनी अथासपत्ति दे दियो दे दे तो देखने के बाद पहले बड़े बड़ बड़ सारे लोग कहते ऐसी बात ही जब रुपया आ जाएगा तो टेंशन खत्म है जाएगी जब लक्ष्मी आ जाएगी अर्जित कर ले तो टेंशन खत्म है जाएगी किसी ने बड़ी सारी लक्ष्मी प्राप्त कर ली नहीं करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लियो यहां को बिलीनियर बन गये हो बन गयो तो बाकी बात टेंशन तो आएगा ही कि बास संपत्ति की रक्षा कैसे करूं और उसको बढ़ाऊ कैसे तो जिसके पास संपत्ति आए गई वृंदावन विहार आए गए रस रीति आए गई रसपुंज आए गए रसकेली आए, रस आए गई अब तो उपाय विचार करना चाहिए कि बाकी रखवारी कैसे करूं अगर मैं जाकर रखवारी ना करूं तो मेरे हृदय के अंदर जो विराजित है कुंज निकुंज है उसके अंदर मेरे श्री राधा रमन लाल कहीं बैठे बैठे उदास नरे हमें तो जैसे भी पूछ लो कि कैसे तू अपनी कुंज को संवार रही हो है? मैं जैसे भी पूछ लू तेरी कैसी सुंदर दी अरे उन्होंने अपनो समय लगाया है भाई सुधारने में श्री राधा रानी सुने करियो श्री राधा करावचित पल्लभ वल्लरी के श्री राधा रानी मेरे हृदय के अंदर जिस कुंज में कुंजन पे अपना हाथ लगा के आशीर्वाद देकर वात्सल्य से परिपूरित कर दो कि मेरी कुंज भी खिल जा सो भगवान यह श्री गुरु जो हैं वह है साक्षात श्री हरि है और श्री हरि होने के कारण इन दोनों के अंदर अभेद है कोई भेद नहीं है अगर रुष्ट यहां पर श्री गुरु है तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी और इसी की ही चर्चा अगले श्लोक के अंदर करी है जिसको हम कल करेंगे आज के लिए जय जय श्री राम